मिने पत्रिका विन्यावली अज हुआ हे राम के कर तप समुझ तो हुई कह तू कह को सलनीतो को कहा कहत सब कोई रिझिनवा जो कब तू कब खे झे दई तो हिगारी दर्पण बदन निहारिके शुभचारी मान ही हारी बिगड़ जन्म यनिक की सुधरत पल लगे न साधु पाही कृपा निध प्रेम सो कहे को नाम कियो साधु बाल में केवट कथा कप भील राम सोतिह को ज्ञान सुग्रीव की का प्रीत रेत निर्भाव। जासु बंध बद्ध जो जो सुहात न नाऊ भजन विभीषण को कहा फल कहा दियो रघुराज राम गरीब निवाज के बड़ी बाह बोल की लाज जपहना अमर घुनात को चरचा दुसरी नुख सुखद साहिब सुधी समृत कृपाल तू पालू। सजल नयन गद गद गिरा गहबर मन पुलक शरीर गावत गुन गुन राम के कह किन मिट्टी भवीर प्रभुकृतज्ञ सर्वज्ञ है परिहर पाथल गलान तुलसी तो सो राम सो कछ नहीं न जान पहचान अब भी यदि तू अपने नीच करतूतों को और श्री राम जी के दया से पूर्ण कर्तव्यों को समझ ले तो तेरा कल्याण हो सकता है कहाँ तू राम विमुख विषयों में लगा हुआ जीव और कहाँ अहेतुकी दया के समुद्र कौशल पति भगवान श्री रामचंद्र जी तुझे सब लोग क्या कहते हैं कि यह राम का भक्त है भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता ऐसा कहलाना क्या तेरी करतूतों का फल है अरे जरा विवेक रूपी दर्पण में अपने मन रूपी मुख को तो देख कि कब तो जी ने प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा की है और कब गुस्से में आकर तुझे गालियां दी है। विचारने से तुझे स्पष्ट प्रतीत होगा कि श्री राम ने तो सदा कृपा ही की है जो कुछ दोष है तो तेरा ही है भगवान गुस्से होकर गालियां देने लगे तो जीव का निस्तार ही कैसे हो फिर अपनी करतूतों के लिए अपनी हार मान न तो यह समझ कि मेरी करने से मैं भक्त कहलाता कहलाया हूँ और न उन पर दोषा रोपण ही कर कि भक्त होने पर भी वे मेरा उद्धार क्यों नहीं करते अरे उनको उद्धार करते देर ही क्या लगती है अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई दशा सुधारने में उन्हें आधा पल भी नहीं लगता हे कृपा निधान मेरी रक्षा कीजिए प्रेम से इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्री रामचंद्र जी ने सच्चा साधु नहीं बना दिया वाल्मीकि और गुह निषाद की कथा तथा सुग्रीव हनुमान सबरी रीछ जाम आदि के आदर सत्कार की बात सुनकर भी जो श्री राम जी के शरण नहीं हुआ उस मूर्ख को कौन ज्ञान का उपदेश कर सकता है सुग्रीव ने कौन सी सेवा की और कौन सी प्रीति की रीति निभाई थी राज्य पाकर वह तो श्री राम जी के कार्य को भूल गया पर उसके भी भाई बाली को अपने ऊपर कलंक लेकर भी व्याध की नाई मार डाला इस प्रकार मारने की बात सुनकर भक्तों के अतिरिक्त और किसी को भी वह अच्छी नहीं लगती विभीषण ने कौन सा भजन किया था किंतु जी ने उसे उसके बदले में क्या फल दिया लंका का महान साम्राज्य और अपना अचल प्रेम असल में गरीब निवासी श्री रामचंद्र जी को शरणागत की रक्षा करने के वचन की बड़ी लाज है शरण आए हुए के पिछले कर्मों की ओर वे देखते ही नहीं इसलिए तू रघुनाथ जी का ही नाम जपा कर दूसरी चर्चा ही न चलाया कर क्योंकि सुंदर सुख देने वाले बुद्धिमान समर्थ कृपा सागर और शरणागत की रक्षा करने वाले स्वामी एक वही हैं ऐसा कौन है जिसने आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से प्रेम पूर्ण चित्त से तथा पुलकित होकर श्री रामचंद्र जी की गुणावली का ज्ञान किया हो और उसका सांसारिक कष्ट जन्म मरण नहीं छूट गया हो पश्चाताप करना छोड़ दे प्रभु रामचंद्र जी उपकार मानने वाले और सभी बाहर भीतर की आगे पीछे की बातों को जानने वाले हैं उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है तुलसी रात राम जी से कुछ नई जान पहचान नहीं है उन पर दृढ़ भरोसा रख अनुराग नाम सदेही सो तो लहो सो जो तन धरि हरि सब सुख भय सुमति रामय अनुरागी सोतन पाय ये यघ औुन उदिय भागीराग जोग जप तप मख जग मुत मग राम प्रेम बिनु ने जाय जैसे मृग जलत हिलो रे लोक विलोक पुराण वेद सुनी समुझ बोझ गुरु ज्ञानी हे प्रीत प्रतीत राम पद पंकज सकुल सुमंग ओ पलक महनी को ते तिमिर स्नेह सहित हित राम ही मान तो तुलसी को यदि परम स्नेह श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम नहीं है तो नर शरीर धारण करने से लाभ ही क्या हुआ भगवान में अनन्न्य प्रेम होना ही तो मनुष्य जीवन का परम लाभ है जिस शरीर को धारण कर शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष सारे संसारी सुखों को विश्ववत त्याग कर श्री राम जी के प्रेमी बनते हैं उस दुर्लभ शरीर को भी पाकर अरे महानिज अभागे तूने पेट भर भर कर पाप भी किए जगत में ज्ञान वैराग्य योग जप तप यज्ञ आदि आनंद मोक्ष के मार्गों की कमी नहीं है किंतु बिना श्री राम जी के प्रेम के ये सारे साधन वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे मृत तृष्णा के समुद्र की लहरें संसार को देखकर कर पुराणों और वेदों को सुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनों से समझ बूझ कर श्री राम जी के चरणार्थिंदों में प्रेम और विश्वास करना ही समस्त कल्याणों की खानी है यदि अब भी तू ने मन में समझ लिया और अपने हृदय में हार मान ली अभिमान छोड़कर शरण हो गया तो एक क्षण में ही तेरा कल्याण हो जाएगा प्रेम पूर्वक सच्चे हितकारी श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर तुलसीदास का यह सिद्धांत मान ले बलि जामु हो राम गुसाई के जय कृपा यापनी नाई परमारथ सुर पु साधन सब स्वार सुखद भलाई निज कठिन कुचाल चलाई जह जह चित चित पर तुम सो तुलसी की आध मगन सगाई व्याल मकल नाथ श्री राम जी मैं आप पर बली जाता हूं आप अपने स्वभाव से ही मुझ पर कृपा कीजिए परमार्थ के स्वर्ग के तथा सांसारिक स्वार्थ के सुख देने वाले और कल्याणकारक जितने सम दम तप यज्ञ आदि उपाय हैं उन सब की रीतियों को कलयुग ने क्रोध करके लुप्त कर दिया है और अपनी दम्ह कपट निंदा आदि दुखदायक कुचालों को चला दिया है जहाँ जहाँ यह मन अपना हित देखता है वहीं नित्य नए दुख बढ़ते ही जाते हैं रुचि को अच्छी लगने वाली बातें दूर से ही डर भाग जाती है और जिनको मन नहीं चाहता वे ही अपार चीजें सामने आ जाती है अर्थात सुख के लिए चेष्टा करने पर भी अपार दुख ही आते हैं मन चिंताओं में डूब रहा है शरीर रोग के मारे व्याकुल है और वाणी झूठी तथा मलिन हो रही है सदा असत्य कठोर और के ही बोलती है किंतु यह सब होते हुए भी, भी हे नाथ आपके साथ इस तुलसीदास का संबंध और प्रेम ज्यों का बना हुआ है धन्य है जो इस प्रकार के अधम के साथ भी प्रेम का संबंध स्थायी रखते हैं